मुझे दुनिया के संबंध में जो जानकारी है उसके बल पर मैं दृढ़ता पूर्वक कह सकता हूँ कि इन बातों में पृथ्वी के अन्य प्रदेशों की अपेक्षा भारत अब श्रेष्ठ है इस साधारण घटना को ही लीजिए गत चार पाँच वर्षों में संसार में अनेक बड़े बड़े राजनीतिक परिवर्तन हुए पाश्चात्य देशों में सभी जगह बड़े बड़े संगठनों ने विभिन्न देशों में प्रचलित रीति रिवाजों को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 यह बात यहाँ का एक अत्यंत निर्धन भिखारी भी, भी जानता है लोग कहते हैं कि हमारे देश का जनसमुदाय बड़ी स्थूल बुद्धि है वह किसी प्रकार की शिक्षा नहीं चाहता और संसार का किसी प्रकार का समाचार नहीं जानना चाहता पहले मूर्खतावश मेरा भी झुकाव ऐसा ही धारणा की ओर था अब मेरी धारणा है कि काल्पनिक गवेशाओं एवं द्रुत गति से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 और न समझना चाहते ही हैं हिंदुओं के साथ धर्म ईश्वर आत्मा अनंत और मुक्ति के संबंध में बातें कीजिए मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ अन्य देशों के दार्शनिक कहे जाने वाले व्यक्तियों की अपेक्षा यहाँ का एक साधारण कृषक भी इन विषयों में अधिक जानकारी रखता है सज्जनों मैंने आप लोगों से कहा है कि हमारे पास अभी संसार को सिखाने के लिए कुछ है इसीलिए सैकड़ों वर्षों के अत्याचार और लगभग हजारों वर्षों के वैदेशिक शासन और अत्याचारों के बावजूद यह जाति जीवित है इस जाति के इस समय भी जीवित रहने का मुख्य प्रयोजन यह है कि इसने अब भी ईश्वर और धर्म तथा आध्यात्म रूप रत्न कोष का परित्याग नहीं किया है